तो जब भाषि था उसकी टीका तो बड़ा सुंदर देखी है बीजा के था ना तो पूरी पूरा हो गया था। हाँ, उसकी टीका नोक्षकर्षभाग्य भ्रांति संस्कार अभावे तर कार्यवाद उपादानपेक्षणाद आत्मनश केवल से अत तो हेतुवाद तदुपादन तो अनादि अज्ञान सिद्धि कहते ज्ञान के द्वारा ब्रीज गौणे अज्ञान उसके अभाव रह जाएगा यदि आप सुषुप्ति में ही व ब्रह्म में एकीभूत हो गया कह दोगे तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा ज्ञानाभ्यास व्यर्थ हो जाएगा इस प्रकार है क्योंकि अनादि अनिर्व अज्ञान है यह संसार का बीजूत है क्यों एक कैसे निश्चय हुआ वो समझा रहे अज्ञोहम्, व्यवहार है और अनुभव है सभी लोगों के अंदर ये जो अज्ञान का अनुभव है ये अप्रोक्ष है अग्रण से ग्रहण प्राग्भाव अप्रोक्ष हम अग्रहण से ग्रहण प्राग भाव और अग्रहण का मतलब क्या ग्रहण का प्राग भाव अज्ञान का मतलब क्या हुआ अग्रहण ज्ञान का अभाव ज्ञान का ग्रहण ना होना अर्थात ज्ञान का प्राग भाव नोक्षोत्तम इंद्रिय से निकल और यदि अभाव रूपा लेंगे आप उसको फिर तो उसका अप्रोक्ष नहीं होना चाहिए यदि अज्ञान का अर्थ ग्रहण अभाव लोगे अग्रहण का अर्थ कर दोगे ग्रहण का अर्थ ग्रहण प्राग्वर्दोगे होना चाहिए अभाव का नहीं हो सकता इसीलिए इंद्रिय सन्निकर्ष बात क्योंकि अभाव के साथ इंद्रियों का हो नहीं सकता अतः आपको मानना पड़ेगा अभाव को कोई भाव अज्ञान को कोई भाव पदार्थ मानना पड़ेगा अभाव पदार्थ नहीं मान सकते अभाव हमेशा अनुपलब्धि गम्य होता है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता भ्रांति अभावेत्र कार्य और भ्रांति एवं संस्कार के सब क्या अभावों से भिन्न भाव का ही कार्य होता देखने को मिला। इसलिए और वे सब उपादान के पेशा करते हैं और आत्मचय केवल से आत और आत्मा जो केवल आत्मा है और तो भ्रांति न संस्कार किस कारण तो हो नहीं सकता इसलिए भ्रांति संस्कार आदियों का कोई न कोई उपानकरण मानना पड़ेगा और वह उपान करण क्या होगा अनादि अज्ञान सिद्ध हो जाएगा नहीं अनुमान भी कर सकते देवदत्त प्रमा प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी प्रमात्वादि यज्ञ दंत प्रभावत देवदत्त में जो प्रमा है कि क्या प्रमा है ए प्रमा है किसके पास देवदत्त वह जो प्रमा जैसा है तनिष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त विद्यमान से अतिरिक्त कोई अनादिध्वसनी अन्या है वो क्यों प्रमा से यज्ञ दत्त के प्रमा के समान न चे तम और यदि ऐसा नहीं मानोगे फिर ज्ञान का यदि अभाव हो जाए फिर तो अज्ञान का अभाव हो जाए नहीं। क्या होगा? के नहीं रहेगा। वर्थ हो जाएगा क्षणिक तो होने तो के नाते भ्रांति का क्षणिक होने से पिवृत्ति नहीं सत्यनिष्ट हो जाएगा तथा तो संस्कार का सत्यपी सम्यक ज्ञान है क्विद अनुवृत्ति दर्शनाथ और भ्रांति का जो संस्कार है समय ज्ञान के बावजूद भी में देखने को को मिल रहा है को उसके है उसके द्वारा द्वारा निवृत्ति सकते किंतु ज्ञान के ही का हो सकती है ज्ञान संसार अनिर्वाच्य ज्ञान को ज्ञान की प्रयोजनता को स्वीकार करने के लिए अज्ञान को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा है। इस प्रकार से शुद्ध ब्रह्म, वाक्य और प्रकरण दोनों से भी शुद्ध से भ्रमण ज्ञान वाक्य प्रकरण विवक्ष तत्व अभाव तस्मादित निश्चय हो गया प्रकरण गया सदैव स्वागत और वाक्य क्या बीच में आया हुआ? प्राण बंधन में मना ये शब्द है क्या ज्ञापन करते है? शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण हुए ब्रह्मण शबल प्राकरणित ब्रह्म जो है मायावचन वही प्राकरणित है वाक्य प्राण शब्द आदि उत्तम इसलिए बीच में विद्यमान जो वाक्यों में प्राणादि शब्दों से भी वह ब्रह्म कहा गया है प्राण शब्द से अव्यकृत भाव इसलिए प्राण शब्द अव्याकृत शब्द सिद्ध हो गया यह तो अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान शब्द से कारणत्व ब्रह्मण वक्ष है अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान विशिष्ट जो ब्रह्म में ही कारणत्व माना गया नहीं तो ब्रह्म कारणत्व नहीं को छोड़ जाना अज्ञान अन्य छोड़ दिया जाए तो ब्रह्म में कारणत्व कारणत्व नहीं है। कारण अतएव कारण उपदेश निषेध द्वारा भी परिशुद्ध ब्रह्म को श्रुति उपदेश किया कहा किया अक्षरा सबाभ्य ने बीजेश ये भाषा का मूल था अक्षरम अव्याकृत त्यापेक्ष परम परो तस्वीर परमात्मा अक्षर व्याख्या अक्षर कौन है और वो स्वयं कहाँ है कैसा है क्यों अक्षर कहते उसको अन्य सर कार्यों के अपेक्षा से अक्षर नहीं है इसलिए उसको अक्षर नाम कर इसको? को। उससे भी पर जिसे पर मान रहे हो सारा जगत की अपेक्षा से जगत क्या है क्षण है इन सबकी अपेक्षा से वो क्या है अक्षर है उससे भी पर कौन परमात्मा सकल कार्य के अपेक्षा से कारणभूता जो मायावच्छिन्न है वो पर है उससे भी पर कौन हो गया कारण किसी जो परमात्मा ब्रह्मो लेना और सही कार्य कारण अस्पष्ट वर्तते क्योंकि वह कार्य कारण दोनों भावों से अस्पष्ट है। और अगला अर्थ वही है। न उन दोनों के साथ उनकी कल्पना का अधिष्ठानूपेण विद्यमान चैतन्य रूपा है तथा चिद्धांतु राजो जन्मादि समस्त विक्रिया शून्य कुमति और है। उस को ही अज से जन्म आदि समस्त विक्रियाओं से शून्य कुटस्थ करके श्रुति स्मृति सभी में कहा गया है अतो तो वाचक निवर्तन इसलिए ब्रह्म के वैसे रूपी विषय को लेकर के वाणी भी सभी मन के सहित तो अवकाश को प्राप्त भी नहीं करता है अवकाश में प्राप्त निवर्तन आनंद रूपम विद्वान नीबेती इसलिए उस ब्रह्म को उस आनंद रूप ब्रम को जानने के बाद अनुभूति करने के बाद फिर किसी का भय उसे नहीं होता सर्वम आरोपित अप्रियत है नेति नेति नेति कर जो किया वह ज्ञापन करता है और सारा का सारा जितने भी आरोपित कार्य कारण भाव उन दोनों को निषेध करने के लिए है आदिश्य क्या लेना अस्तुल दीर्घम है ना शब्दम, अरसम गंध इत्यादि बीजत्व ही सबलता है और शुद्ध अब कहते भाषण ताम अबीज अवस्था तस्व प्राग शब्द वाच्य से तुरीत्व देहादि समुद्रम पारमार्थिकीम पृथक वक्षती इसलिए आगे जाकर के आपको अवस्था जिसमें बीज भाव भी नहीं बीज अवस्थां पारमार्थिकी पारमार्थिकी है बीज अवस्था नहीं है जिसमें समुद्र हिताम देहादि समुद्र रहित जो उसको तुरी न तुरियत्व न आगे जाकर के सातवें मंत्र से कहने वाले हैं और वह भी कौन है कह सब्द वाच्य से वही जो प्राग्ञ शब्द का वाच्य था उसी को तुरियव न आगे कहने वाले हैं इन अंतर क्या है अभी तक जो विश्व तेजस प्राग कहा था वह कार्य कारण भाव से विशिष्ट था का कार्य भाव कहा है स्थल और सूक्ष्म विश्व तेजस विराट और कारण भाव प्राज्य ईश्वर युक्त है अवस्था त्रय वृष्टि का हो चाहे समृष्टि का हो जो एदर्श वृष्टि समृष्टि विशिष्ट होकर अनुभव किया जा रहा है आपके द्वारा वही वास्तव में क्या है तुरी अलग नहीं हो वही वास्तव में तुर है तस्व प्राग्य शब्द वाचे विश्व से कोई विश्व जो तेजता जो तेज जो जो प्राता उसी को ही नूप से कहा जाएगा तुर रूप क्या है उसके लिए अबीजावस्था देहादि समुद्र तां पारमार्स ऐसा जो वह तुरी है कैसा है वो देहादि समुद्रहित है अबीज अवस्था है की है उसको हम आगे जाकर अलग से कहने वाले हैं बीज अवस्था नकिंचित किंचित उत्तर प्रत्येक स्नान देहे उच्चते और जब बीज अवस्था है वह भी यही अनुभव होता है शरीर में आपको बीजावस्था अनुभव कहा हो रहा है कारण अवस्था शरीर में रहते सुशक्ति में जगने के बाद आप क्या कहते हैं न किंचित उगा के द्वारा जब ऐसे कहा जाता है वह बीज अवस्था में वहां उस प्रकार के प्रत्येक अनुभव देखने को मिलता है, उस ज्ञान देखने को मिल रहा है। तो देव इसे बीज अवस्था को भी हम इस शरीर में रह करके ही अनुभव करते हैं इसीलिए ये तीनों अवस्थाए कार्य और कारण कार्य दो कारण एक कार्य एक स्थूल है एक कार्य सूक्ष्म जो कारण है, ये तीनों की तीनों अवस्थाएं हम का तीन तो इस शरीर में ही अनुभव करते हैं इसलिए कार्य का कारण था तीन प्रकार से वही शरीर में एकमेव दत्व जो आत्मा है वही यहाँ विशुद्ध जिस प्राज्ञ नाम से वृष्टि में कहा विराट ऋण ऋष् नाम से सम्ठी में अभिमान करता हुआ शरीर मैंने या तो ब्रह्मांड रूपा शरीर या आपका मनुष्य रूपा शरीर में व्यवस्थित है ऐसा समझना चाहिए इस प्रकार से एक ही आत्मा का अवस्थाओं को लेकर के तीन आत्मभेद से कथन कर दिया पहली कारी का आत्मभेद तो का सीधे कहता है और दूसरी कारी का स्थान भेद को आप देखेंगे क्या है? वही आए त्रिधा देह व्यवस्थिता मामला ना ये पहली एक पहलीव त्रिधास्मृता और दूसरी कारिका में त्रिधा देह देह रूपी स्थान को लेकर के देह रूपी स्थान को लेकर के है वो इसे पहला वाला आत्मभेद है एक एवं एक ही आत्मा त्रिधा कर कह दिया ना एक ही आत्मा से पहली कारिका में तो का वर्णन हुआ और दूसरी कारिका में स्थान भेद को लेकर के वर्णन हुआ विश्व दक्षिण आकाश हृदय में व्यवस्थित करके दूसरी कार्य में स्थान भेद को लेकर कहा और तीसरी कार्य क्या करने जा रहे हैं भोग भेद बताएंगे विषय भेद विषय सूक्ष्म विषय और आनंद विषय और अंत में तृप्ति भेद को लेकर के कहेंगे है ना पहले वाला स्थूल विषयों को लेकर तृप्त होता है दूसरा सूक्ष्म विषय में तृप्त होता है और तीसरा आनंद अनुभव से तृप्ति प्राप्त करता है अतः अत चार कार्य को आप्त भेद कार्य का स्थान भेद कार्य भोग भेद कार्य और तृप्ति भेद कार्य नाम से भी लोग कहते हैं विश्वो विश्व ही स्थूलभूं मिल तेजस प्रवित्तुक् आनंदुक्त था प्राज्य भोगत स्थूल तर्पयते तु प्रवि आनंद तथा विश्वो विश्व स्थूलभूं विश्वात्मा सदाई का भोगता है और भोग का भोगता है जब पहले मंत्रों में कहा हुआ है उसी को संग्रह कर रहे हैं कोई नई बात आनंद भुक्त था प्राज्ञ प्राग जो उसी प्रकार से आनंद का भोग करता है भोगम इस प्रकार विश्व तीन तरह का भोग करके समझो इसल का नाम का और स्थूल वस्तु विश्वात्मा को तृप्त करती है स्थूलम विश्वम स्थूल स्थूल स्थूल पदार्थ विषय वो क्या करते हैं विश्व नाम किस आत्मा को तृप्त करते हैं और तेजसम तेजस आत्मा को कौन तृप्त करता है सूक्ष्म विषय और प्राग को आनंद पर त्रिप कराता है। है, इस प्रकार प्रकार भी भी तीन प्रकार का है, ऐसा समझो। कुछ बोलना नहीं चाहते कहते तो पहले सब मंत्र में बड़े व्याख्या कर चुके हैं जो श्लोको भाषण नहीं करिया, इन दोनों कार्यक्रम का कर अर्थो तो पहले ही स्पष्ट उक्त उत पांचवी कार्य का दा दा दा यस्तु जागृत स्वप्न और सुशुद्ध रूपी इन तीनों स्थानों में जो भोज्य है स्थूल सुश आनंद रूप जो विषय है और इन तीनों अवस्थाओं में जो भोक्ता है विश्व तेजस और प्राग नाम से जो भोक्ता प्रकृति तो बतलाये गए हैं इन दोनों भोक्ता और भोज को जो अच्छी तरह से जानता है जैसे कहा गया वैसे जानता है जैसे वर्णन किया गया वैसे चित्र जो जानता है वह भुंजानोपी न रुप्य वस्तु आदि विषयों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता इन सब को भोगते हुए भी लिप्त नहीं होता क्योंकि जानता है कि सब विश्व तेजस अविद्या की महिमा है और इनके द्वारा होने वाले तीन अवस्थाएं उन अवस्थाओं में होने वाले तीन विषय उनसे प्राप्त होने तीन प्रकार की तृप्ति और इनकी विशिष्ट जो स्थान ये सारी चीजें क्या है केवल कल्पना मात्र ही है ऐसे जो जान लिया और प्रार कर इंद्रियों के साथ विषय संबंध होकर किसी प्रकार का भोग हो जाता है तो वह उस भोग से वह किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होता त्रिशुधामसो त्रिशुधाम आनंद इन धाम कौन है जागर सपन सुधि इनमें जो भोज्य क्या क्या है विषय सुख विषय और आनंद पा विषय एकम त्रिधा भूतम एकम त्रधा भूतम एकम त्रिधाभूतम एक ही है तीन प्रकार से वक्त होकर विद्यमान है एकम त्रिधा भूतम एक ही तीन प्रकार से दिखाई देते भोक्ता और जो विश्व तेज नाम का भोक्ता वह भी एक ही है एकत्वेन को एक समूह और भोक्ता को एक समूह और इसे आभेद कर देना और अभिधेय दे करके स्वमित एकत्वेन प्रसन्धाना वही मई हो ऐसा अनुसंधान करता है दृष्टित्वि और तीनों का दृष्टित्व आपके अंदर है आप स्वयं जानते हैं मैं ही जागरण का दृष्टा हूं मैं ही स्वप्न का दृष्टा हूं और कथन किया गया है श्रुतियों में और स्मृतियों में नीचे उसे समझा रहे भोग्यत्व ने एक त्रैविध्यम अवान्तर वेदाधुनियम भोग्यत्व ना एक है लेकिन फिर भी वह स्थूलवृष्टिया तीन प्रकार से अवान्तर भेद वाला हो जाता है सूक्ष्म सूक्ष्म और आनंद। और स्वप्न अदराशम स्विधान जागरणी एक प्रतिसदीय जो मैं सुवन को देखा और जो मैं स्वप्न को देख रहा था वही मैं अब इस समय जग कर खड़ा हूं इस प्रकार से परस्पर अनुसंधान कर लेता है व्यक्ति। बाधक ऐसे अनुसंधान में कोई नाम व्यवस्था को देने के लिए समझाने के लिए अलग अलग नाम दे रहे हैं इन वास्ते में वो एक ही है किंच दृष्टित्व से अविशेष और अज्ञान कार्यभूता स्वप्न जागृत इन सभी में प्राग्यादि नाम से जो कहा जाता है इन सभी का दृष्टित दृष्टिया भी विचार करके देखते हैं वह एक ये अनिक नहीं है दृष्टि भेद में प्रमाणाभा तो देखम इसलिए वहां उसकी भी एकत्र कथन करने में कोई दोष नहीं है भाष्यो वेद उभम भोचया अनेकदा भिन्नम सप्य जो व्यक्ति जानता है अच्छी तरह से विवेकपूर्वक क्या इन दोनों को कौन दोनों को? भोज और भेद को लेकर अनेक ले अने प्रकार के होता है। उसको अच्छे से जो जानता है सब भुंजान लिप्त भोक्ता हुआ भी उस भोग से लिप्त नहीं होता भोजस् एक से भोक्त भोजता कि जो कुछ भी है, वह सब सब एक ही भोक्ता का भोज्य है एक भोग तो भोज नहीं विषय असत्य नहीं वर्धते व क्योंकि जिसका जो विषय होता है उससे न घटता है न बढ़ता है नहीं अग्नि स्व विषय दग्धवा काष्ठादि जैसा अग्नि अपने विषय में लकड़ी आदि को जला करके न बढ़ता है न घटता है अग्नि का असरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता आपको बार फूल रूपये लग रहा है बढ़िया चल रहा है तो रहा है नहीं जल रहा है तो महसूस वस कर रहा है आपको लकड़ी भी उपाधि गण से दिख रहा है लेकिन अग्नि जो लकड़ी को जला दिया राख बना दिया वो अग्नि जो ओरिजिनल स्वरूप ओरिजिनल क्या है उसका पुष्पत्म है नायित्व पुष्टत्व प्रकाश करते तीन चीज अग्नि में जलाने के सामर्थ्य प्रकाश है और गर्म भी करता है चीज है ना उष्टता ये उसका जो आपने ये जो स्वरूप है वो बड़ा घटा गया एक क्विंटल लकड़ी जला आ देगा तो उसकी गर्मी बढ़ जाएगी अग्नि का अपना स्वरूप होता गर्मी नहीं बढ़ती बाहर बढ़ेगा हवा में गर्मी बढ़ेगी जो हो गया वो तो एक क्विंटल लकड़ी जलाना उसलिए हुआ लेकिन अग्नि का अपने निजी स्वरूप में कोई अंदर नहीं बढ़ता सब तो उष्ठ स्वभाव तो है और वो जो उसका अपना स्वभाव होता उष्ठता है वह बढ़ती है ना घटती है जैसे जल है ठंडा ठंडा उसका स्वभाव ठंडा है तो ठंडक बढ़ता घटता नहीं है वो जो बढ़ता घटता उत्पादी के कारण से नहीं तो सामान्य जो जल का स्वभाव है शीत प्रशव जल बस अति शीतता हो रहा है ठंडी में बर्फ भी हो जाता है जम भी जाता है वह सब क्यों हो रहा है कि बाल तापमान को लेकर के ना औपाधिक मामला है सामान्य स्तर पर जल का स्वभाव क्या है बस वो ना बढ़ता है ना घटता है जिसका जो स्वभाव है वह स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता कहने का तात्पर्य है। भले उस वस्तु का अपने जो विषय होगा उस विषय का जितना भी भोग करे तब तो अपना स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता आग जितनी भी चीजों को जलाते रहे उसके अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा जल जितनी भी चीज को प्यास बुझावे अपने स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसलिए आपका अपना आपका स्वभाव क्या है सच्चिदानंद रूपता एक बार आप उसमें टिक गए वो उसमें डमाडोल नहीं होता वो बढ़ता घटता नहीं है विषयों के संबंध होने मात्र से कि वस्तु का स्वभाव में परिवर्तन आ गया इसका मतलब वस्तु का स्वभाव ही नहीं है स्वभाव क्या फिर वो तो स्वरूप कोठी में नहीं माना जाएगा ना जो आपका स्वरूप है वो घटना बढ़ना नहीं चाहिए वही उसका नाम स्वरूप होता है और जो घटे बढ़े स्वरूप का आगंतुक हो गए फिर तो जो घट रहे बढ़ रहे का मतलब क्या वो आगंतुक धर्म है जैसे पानी है आप गर्म कर दिए और फिर ठंडा हो जाता है फिर गर्म कर दो फिर ठंडा हो जाएगा ये जो आना जाना हो रहा है गर्म का बढ़ना घटना हो रहा है ये जल का स्वरूप कोटी में नहीं हो सकता यदि स्वरूप कोटि में हो तो ये मान रहेगा बढ़ेगा घटेगा नहीं बढ़ना घटने का मतलब या मानना पड़ेगा वह उस वस्तु का स्वरूप नहीं है किंतु औपारिक है इसी तरह से ये जो विषय भो हो रहा है अवस्था त्रय में विश्व तेजस प्राक को वृष्टि में और समृष्टि में विराट हिरण कर वो ईश्वर को जो विषय भो हो रहा और विषय भोग से होने वाले सुख दुख आदि जो चीज है उसके वजह से उसके अपने स्वरूप कोई परिवर्तन नहीं होगा एक बार स्वरूप कोई अंतर पड़ेगा नहीं अतिविन्हों ने कहा से भोक्त भोज्य नहीं ऐसी नहीं अग्नि स्विशम तद्वा का अग्नि अपने विषय का जला करके न बढ़ता है न घटता तात्पर्य अग्नि को नहीं तात्पर्य अग्नि का स्वभाव अग्नि का स्वभाव क्या उष्ण स्वभाव वह उष्ण स्वभाव अग्नि का निज स्वरूप चीज है वो घटता बढ़ता नहीं है ठीक है लेकिन आपने जो छठे मंत्र में कहा था ये प्राग्ञ से प्रपंच कारण तम विचार आरंभ कर रहे हैं चार श्लोक और इतने मंत्रों पर कुल नौ कारिकाए हैं छह मंत्रों पे कहते हैं ये कि एक पॉइंट पर विचार कर रहे हैं ना अब करें सर्वेश्वर को सिद्ध कर दिया आप ही सर्वेश्वर हैं यह सिद्ध हो गया छठे तो मंत्र में आया हुआ था ना आपका छठे मंत्र में क्या आया था कहा था आप ही सर्वेश्वर है ये सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी इतनी बातें लगभग आपकी सिद्ध हो गई वह सर्वेश्वर है और तीनों अवस्थाओं के एक ही दृष्टा होने के नाते तीन अवस्थाओं में सबल जानों को जानने वाला होने से वह सर्वज्ञ भी है है ना और ऐश अंतर्यामी है कि तीनों शरीर उन्हें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों में आने जाने वाला होकर के उन पर नियंत्रण करने वाला होता है नियमन करने वाला होने से वह अंतर्यामी भी है की कार्य जो पांच कार्य में जो चर्चा हुई है आत भेद स्थान आत्मेदारिकाद कार्य भोग भेद कारिका और तृप्ति सारा सारा है और भोग एक ही है होने से क्या आएगा वही सर्वेश्वर है सर्वे शासन करने वाला इन तीनों अवस्थाओं और शरीरों पर शासन करने वाला वही इन तीनों का क्या है अंतर्यामी भी है और वही इन तीनों का ज्ञाता होने से सर्वज्ञ भी है अब उसके उसके बाद आता है ही लिए कार्य कर रहे हैं। आपने प्राज्ञ ही ये सारा संसार का कारण ही कर दिया ये योनि भूताना है ना ये आपने कैसे कह दिया आप जो प्राज्ञ विद्या वचन आप आपके सारा जगत का कारण है तो तत्र सत्कार्यम असत्कार्यम प्रतिवा तर सत्कार्य असत्कार्य प्रति प्रश्न उठता है भाई सत्कार मानना पड़ेगा उसके अनुसार दृष्टान्त हो सकता है असत्वाद हम नहीं मान सकते प्रबवि सर्वं जनयेति चेतो वंशुं पुरुषः जनतीक प्रभय विद्यमान से पदार्थों की उत्पत्ति होती है सतामें विद्यम सत्सा रूपे क्षत्रिप्रत असुवि अस भुवि धातु अस्ति जिसे बना आपने कोई ला तो लेना क्या बनेगा क्षत्रि में सत प्राप्ति बनेगी संता, संतम सत्या सता सत्याम सत्य सदा सताम सती सतो बनता है दिख रही है अर्थ विद्यमान सर्वभा प्रभाव कारण में पहले से ही विद्यमान कार्यों को ही आप उत्पन्न कर सकते हैं जो कारण में पहले से विद्यमान नहीं है ऐसे कार्य को आप कभी उत्पन्न नहीं कर सकते यदि मिट्टी में घड़ा नहीं है उस घड़े को कुंभार जो मिट्टी से बना नहीं सकता इसके लिए हम कई बार दृष्टान दे चुके हैं मूर्तिकारों को लोगों ने देखा वो पत्थर के सामने खड़े होते हैं हम आपके अंदर जो दिया गया फोटो को ले करके उसको देख देखते बार बार देखेगा आगे पीछे घूम के देखेगा चारों तरफ से देखने के बाद यदि उसको लगता है इसमें है दिखाई देता है उसके अंदर तो वो कहेगा हाँ इस पत्थर से बनेगा नहीं तो अगले अगले अगले कई बार ऐसा होता है मिलेगा ही नहीं राज नहीं हो मोटर नहीं खराब हो गया कल ढूंढेंगे फिर देखेंगे कई मंजिलों में वो पत्थर रहते हैं अलग अलग साइज जैसा पत्थरों के पत्थर सामने खड़ा होगा वो कलाकार मेन कलाकार छोटे मोटे नहीं अंतिम रूप देने वाला होता है वो वो देखता है फिर वो चैन करता हाँ इसमें जो है आपके महाराज जी हैं इससे बन जाएगा फिर वो अपना मोटा मोटे ऐसे मार्किंग कर देता है अच्छे को बोलता बस काटो मुझे इसको दिखाई दे रहा है बैठे है महाराज जी हम लोगों ने कहा है कुछ हमें तो दिखता नहीं है, और तुम्हें तो मूर्ति दिख रही है उसमें महाराज जी बैठे हुए हैं उसको पहले दिखेगा तब तो वो कर सकता है नहीं तो नहीं कर सकता ये कोई भी कार्य ऐसे ही अब क्या करते हैं, आप दर्जी के पास जाते हो टेलर के पास जो कपड़ा आप ले जाओगे पहले कपड़े करा पेगा आप कर ही आपको बाद में नापेगा वो कपड़ा नापते कितना मीटर क्या बनाना चाहते पूछेगा फिर और आप लंबा जोड़ देख ले, इतने समझ लेगा तो छोटा है नहीं बनेगा इस इसमें हमको नहीं बनता है। ठीक है तो हाँ ऐसा बन जाएगा अब नापेगा आपको मैंने कोई भी कार्युसारे एकमात्र ये मिस्त्री लोगों को छोड़ ये महाम इन्हें पता भी नहीं चलता जो माल है इससे बनेगा कि नहीं बनेगा काम होगा कि नहीं होगा हाँ हो जाएगा महाराज हो जाएगा महाराज बोल देते हैं शाम तो आज खड़े रहो फिर लाओ फिर कम पड़ गया कितना महंगाया जाए? हाँ, जाएगा बोलो जाएगा वो, जाएगा वो, जाएगा। वो भी कम पड़ेगा अंदाज ही नहीं न काम का अंदाज है न मेटेरियल जो है उसमें क्या होगा क्या नहीं हो सकता उन्हें कुछ दिखता ही नहीं बाकी कलाकार लोग ऐसे नहीं होते वो देख के समझ लेते इसमें होता है कि नहीं होता है और जो हलवाई भी होते हैं ना बड़े एक्सपर्ट हलवाई लोग वो सामान देख के बोल देंगे इतने लोगों का भोजन पूरा होगा कि नहीं होगा बनने के बाद बर्तनों में पड़ा है दे तो देखे यार लोगों को भीड़ देखेगा कम पड़ेगा चीज तुरंत बना लो वो भी जानते इससे पूरा हुआ कि नहीं होगा वो एक्सपर्ट के और बनाओ पे दो किलो बना लो भी कम पढ़ और दो किलो बना लो ड्रामाबाजी तो तो तो तभी हो करते यदि उन्हें लगता है इसमें कार्य नहीं दिखता है तो नहीं कर सकता पहले जो पेंटर लोग होते थे ना पेंटर लोग वो भी ऐसे होते थे जो मूर्तियों के पेंटिंग वर्ग करते थे उनको श्लोक सुनाते थे श्लोक सुना के अर्थ बताते थे और अर्थ के बाद वो सुनने के बाद उनके दिमाग में चित्र दिखनी चाहिए तब वो पेंटिंग कर थे। नहीं तो नहीं करते जयदयाल गोयनका गोविंदा जी हुए बहुत अच्छे विद्वान गीता प्रेस वाले और अपने जीवन में लिखे हैं वो गोरखपुर गीता प्रेस के लिए फोटो बनवाते थे अलग अलग देवी देवताओं की एक बार ऐसा एक श्लोक आया जिसका अर्थ तो दसो बार बताने के बावजूद वो पेंटर करते मेरे दिमाग में देवी दिखती जिस तरह आप समझा रहे हैं वो चित्र सामने खींचन गिरा है तो मुझे नहीं दिख रहा मैं क्या बनाऊंगा मुझे दिखाई देना चाहिए पहले और जो मेरे दिमाग में दिखाई दे वो हमके सामने जो कपड़ा आप दिए हो जिसको तो पेंटिंग करने बोल रहे हो चित्र बनाने बोल रहे हो उसमें दिखना चाहिए फिर मैं उसमें देखा लगाऊंगा फिर देखूंगा और जो दिमाग में वो है तब तो फिर उसमें कहा होगा दिमाग में नहीं आ रहा तो बाहर कहां देखूंगा बहुत दिन लगा उनको सारी लिखी है उसमें कई फिर उसे बोला तुम ऐसे मंत्र जप करो तुम देवी की पूजा पाठ करो देवी कृपा होगी तो वो दिखाई देगी जो हम श्लोक बोल रहे हैं उसे पूजा पाठ कराया और भी बड़े श्रद्धावान था श्रद्धा कहा कि नहीं मुझे तो बनाना ही है किसी तरह से आप जो चाह रहे हो मुझे बना चेना है मैं करने को तैयार हूं व्रत पूजा पाठ बड़ी निष्ठा से व्रत किया अनुष्ठान किया उससे देवी प्रसन्न हो गई फिर उसको रात में सोते हुए स्वप्न में देवी दिखाई दी और कैसे दिख रही वो जयदाल गो बैठे हुए हैं और श्लोक सुना रहे हैं श्लोक के अनुसार वो मूर्ति बनती गई और उसके सामने देवी प्रकट हो उसी समय रात्रि करीब दो बजे से स्वर देखा होगा तुरंत खुशी से कूदा उठ करके दौड़े दौड़े उनके कमरे में आके बोला अब आपको तो श्लोक सुनाने की जरूरत नहीं नाक सुना था नहीं। मुझे दिखाई एक हफ्ता बना के दूंगा बोल के कारण में कारी पहले दिखना जरूरी है वास्तविक कलाकार वो होते उठ पटांग तो कुछ बना के दे नहीं, दे सकता आज तक जैसे होते हाँ, हो जाएगा हो जाए, कोई हो जाए। भी काम बोला हाँ ना कोई बोलता ही नहीं उल्टा पुलटा केड़ा मेढा कर को आपको दे देंगे पानी इधर से उधर जा रहा उधर से उधर जा रहा है जहां तो वहां नहीं जाता है आप अपने पर सामो हमने तो जो होता है ऐसे आगे लोग शास्त्र कथा नहीं जब तक कारण में कार्य नहीं दिखता है तो अब कारण से कार्य उत्पन्न नहीं नहीं हो सकता करोगे चेष्टा तो गड़बड़ी होगा वो तो करनी बनेगी पन ड इसलिए कहते सता में स्वभावाना प्रभाव बवरीदी विनिश्चय विद्वान होगा ज्ञानी होगा शास्त्र श्रुति स्मृति के आधार पर दृढ़ निश्चय जन प्राण बीज प्राण ही सबको उत्पन्न करता है प्राग्ञ जो बीज अवस्था है ना बीज वही है वह प्राण जो प्राज्ञ है अव्याश्वर है वही सब कुछ पैदा कर देता है और चेत अंश पुरुष और चेतन पुरुष क्या करता है अपना अंशभूता चिदाबास मीवलोक जीवभूत सनातन यह चेतन कृषि करता है चेतन चेतवां जीवान जीवों को पृथक अंत करण भेद से अलग अलग अलग अलग करता है, जैसा दर्पण वैसा प्रतिफलन जैसा अंतकरण वैसा जीव लगे, लगेगा का भेद के अनुसार अंश जो प्रतिबिंब पड़ा है आबचरा भाष है वह भी अनंत हो जाता है पृथक पृथक हो जाता है इस प्रकार से विद्यमान ब्रह्म से ही विद्यमान जीव पैदा हुआ समझो ब्रह्म ही जीव वचिता वहाँ पर बोल दिया चेतो पुरुषा, अंशुन पुरुष पृथक जनयती सता विद्यमान स्विद्याद नाम मायास्वेण स्वरभाग्येदा प्रभवत्मति स विद्यमान देखो सताम कर कर दिया विद्यमान अपने विद्यमान वस्तु ही उत्पन्न थे कैसे विद्यमान है किस रूप में विद्यमान थे वो स्वे नाम रूप माया स्वरूप है अपनी जो अविद्यात नाम रूप माया का स्वरूप से अविद्यात नाम रूप और माया स्वरूपेण स्वेण विद्यम कार्यूपेण पहले से विद्यमान नहीं थे किस रूप में कार्य वहां मायम माया नाम स्वरूपेण है और माया स्वरूप से सर्वभा विश्व तेसाग्ञेदत्ति एक नंबर स्वयं स्वीय वास्तुस्वरूप अधिष्ठा अपनी अधिष्ठान स्वरूप स्थित होकर ही ये सारा हो रहा है उपायूत तो विश्लेखा दिया अचेतना स्व अठानी अपने अधिष्ठान रूप से अविद्यात मैयात स्वरूप अविद्यातज मायामय वस्तु है आरोपित है वही तेर प्रवस्या उस स्थान स्वरूप से उत्पन्न हुआ करता है या नहीं क्यों ऐसे गलत हो अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है कभी कैसे हो जाएगी अविद्यमान है कोई चीज वो अत्यंत असत्य है वो कैसे उत्पन्न हो जाएगा जैसे घट कपड़ा में नहीं होता है धागो में नहीं हो सकता धागों से, से आप घड़े को नहीं बना सकते और इसको दूसरे शब्दों में कह का दिया कार्य वंध्या पुत्र माया वापि जायत वंध्या पुत्र का वास्तव में मिट्टी से जैसे घड़ा पैदा करते से वंध्या पुत्र कोई पैदा चलो मिट्टी में घड़ा जैसे पैदा होता है वैसे वंध्या से वंध्या पुत्र भले पैदा ना हो लेकिन जैसा रज्जु में सर्प पैदा होता है भ्रम ब्रह्मपूदा भ्रांति का विषय वैसे वंध्या पुत्र का पैदा कर ले कहीं ना कहीं अधिष्ठान में खत हो पे नहीं माया वापी अविद्या के वजह से सर्प की भ्रांति रज्जु में हो जाती है वैसे माया के वजह से कभी वंद पुत्र की भ्रांति किसी में नहीं हो सकती है तो पूर्व विद्यमान प्राप्त संस्कार को लेकर के अन्यत्र भ्रांति होती है पूर्व में वो यथार्थ होना चाहिए अन्यत्र उसी प्रकार अधिक जरूर नहीं है नहीं तो आकाश में कल का भ्रांति कैसे, कैसे हुई क्या अन्यत्रता तो देखा था क्या नहीं ना इसीलिए हमेशा पूर्व में देखा हुआ होना कोई जरूरी नहीं पहले पेर, देखा हुआ था उसको अपन रज्जु में भ्रम कर लिया अन्यत्र देखा हुआ यह कहना उचित नहीं है इतना नियम हमारे इसलिए है विद्यमान होना चाहिए कहीं ना कहीं ये न ये ना, ना, ना प्रकार विद्यमान है उसको आप अन्यत्र विद्यमान स्थान में आप आरोप कर देंगे तल अवर अगर कढ़ाएंगे देखे तो कढ़ाई है तल वाला आपने देखा मल है सब जगह देखे ही है आपने धूल उड़ रहा है सब उड़ रहा है और उस मल या तल जहां नित्र अनुभव है उसको अपने आरोप कहां कर देंगे हम आकाश और कहते आकाश भी तल वाला है ठीक अन्य विशिष्ट आकाश आपने कभी अनुभव नहीं किया तल मलिनता से विशिष्ट अन्यत्र आकाश देखा हो और वो यहां पर इस आकाश में आपने आरोपित किया हो ऐसी बात भी नहीं है इसलिए कहते हैं कि पंद्रह पुत्र माया वापि जाय थे यदि असतान जन्म स्रह्म अव्यवहार्य से ग्रहण द्वारा भावात असत्य भी जन्म मान लो ग आप असत वस्तुओं का भी जन्म मान तो को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी असत्य हो जाएगा क्यों सकल असतों का हम ब्रह्म मानते हैं सकल मिथ्या असत मन मिथ्या या जो बोल रहे हैं मिथ्याभूत वस्तु जिसको आप विद्यमान सत मान रहे मठोस्ती अस्थि बोल रहे हैं लेकिन वो मिथ्या है ऐसे मिथ्यामान पदार्थों का अधिष्ठान ब्रह्म को मानते हैं और यदि आपके असत की भी उत्पत्ति होने लग जाए फिर तो ब्रह्म की जरूरत सत्य ही उत्पत्ति होता है और वो बिना कोई अधिष्ठान उत्पन्न नहीं होता इस लोक में हम देख रहे हैं अतीब इन संसार रूपी सत्पदार्थों का अधिष्ठानत्व ब्रह्म उत्पत्ति कारणत्व ब्रह्म को मानना पड़ता है यदि ये तत्व को नहीं मानोगे असत के अनुसार चल पड़ोगे तो क्या होगा असद मनी बंदे आप पुत्रादियों भी उत्पत्ति होने लग जाएगी बिना कारण का फिर तो ब्रह्म उत्पादन करने की जरूरत है जगत के ब्रह्म भी असत हो जाए वही कह सतता में जन्म सियात यदि ब्रह्म अव्यवहार से ब्रह्म कैसा है अव्यवहार्य ग्रहण द्वारा ग्रहण का कोई द्वार ही नहीं रह गया तो असत्य प्रसंग हम कोई भी कारण को ग्रहण करते किस आधार पर ग्रहण करते हैं कार्य से कार्य के आधार पर हम कारण का अनुमान करते हैं और अब कार्य आप कर असत्य उत्पन्न है होने लग जाए, पर कार्य कारण कारण नहीं का समझारे जन्म पूर्व सर्वसत्व कारण व्यापार साधत्व असिधे मिथ्यात् है है जन्म से पहले ही सब कुछ विद्यमान है, फिर कारण व्यापार की जरूरत क्या रह गई कारण में किसी प्रकार व्यवहार करने की जरूरत क्या यदि मिट्टी में घड़ा पहले से ही है और तो मिट्टी को क्या करना है घड़ा है ना वहां पे पहले से ही सीधे काम कर लू उस मिट्टी को ले आते हो भिगोते हो फिर कुछलते हो चिकना मिलाते हो चाक पे रखना है जो करने की जरूरत क्या पहले से कारण में कार्य विद्यमान है कार्य का को अभिव्यक्त करने के प्रयास करने की क्या जरूरत है ना मिथ्या पे चौ कथम सदाव प्रभ और मिथ्या होने पर तो और समस्या फिर सत का ये प्रभाव क्यों है जब मृत्यु का घटोत्पत्ति मिथ्या मिट्टी से घट जो मिथ्या है मिथ्या मिथ्या ही ही उत्पन्न होना है, है। तो तो उत्पत्ति भी माने में क्या इसीलिए सता में प्रभाव भावाना भी आपने जो कह दिया वो ठीक नहीं है क्या यदि कैसी आशंका उठाई गई तक कार्य प्रपंच से असत कारण से ब्रमण स्वारस्य व्यवहार्यत्व भाव कार्य तो प्रपंच भी असत मान लो ग्रम का को व्यवहार्यत्व भावात उस व्यवहार्यता ही नहीं रह जाएगी कस्य ग्रहण द्वार से लिंग से क्योंकि उसको ग्रहण करने में द्वार जो लिंग था वही नहीं रह गया असत्य में सिद्ध फिर तो ब्रह्म भी अस कार्य नहीं लिंगे ना कारण ब्रह्म ये कार्य लिंग के द्वारा तो जो ब्रह्म है भले हम उसको ग्रहण कर पाते अरे कार्य ही आपने खत्म कर दी होगा असत कार्य उत्पत्ति मान लिया बिना कारण का भी पैदा होने लग जाए फिर तो ब्रह्म का अनुभव कैसे करेंगे हम व्यस्त हो जाएगा तचित असत भवे पूर्व से ठीक है ब्रह्म भी असत है मान लो असत कार्यवाद यही तो कहेगा शुन्या, शुन्या। है? आत्मा शून्यून्य ब्रह्मी शून्य हो तो जाए आत्मा शून्यम हो जाए सर्व शून्यम शून्यम अंतिम सीढ़ी है ना हो तो उसे पहले सर्व क्षणिगम क्षणिगम दुखम दुखम क्षण स्वलक्षण अदय शून्य तेनावे कारण संबंध धीर असद कारणों की सब फिर तो उसका कारण कैसा समय ज्ञान भी नहीं हो पाएगा असत्य कारण हो जाएगा कार्य कारण भवतो असत्तम असत्यम इन कार्य कारण भाव दोनों को असत्य मान लो कार्य भी असत्य है कारण भी असत्य ऐसा मान दीजिए कते नहीं ऐसा कहा देखने को मिल रहा है अविद्यात माया बीजोत्पन्ना नाम प्रज्वाद्यात्म सत्यम है ना कारण दृष्टि क्या है सत्य है ना अधिष्ठान रज्जु सर्पादियों में जो अविद्यात है क्या देख रहे हैं अधिष्ठान सत्य है आरोपित जो रजो है सर्प तो मिथ्या है इसे अविद्यात कोई भी कार्य है वह कार्य भले मिथ्या है कार्य जहां हो रहा है जहां दिखाई देता है वह अधिष्ठान हमेशा सत्य होता है इसलिए कारण को आप असत्य नहीं कह सकते भले कार्य को असत्य कह सकते कार्य असत्य हो सकता है मिथ्या हो सकता है लेकिन कारण कभी असत्य मिथ्या नहीं हो कारण कारणभूता जो अधिष्ठान है वह सदा ही देखने को मिला में भी जब ऐसा दिख रहा है तो, तो है क्या जरूरत है निश्चित रूप में देखने को मिल तो तो ना घट भले ही आगमा पाई होने से अनित्य असत्य मिथ्या है किंतु उसका अधता जब कारणभूता तो मृत्यु का है वह सत्य ही मानना पड़ता है अतएव मिथ्या जगतात्मक कार्य के आधार पर हम ब्रह्म ब्रह्मकरण को सब सिद्ध करें